द्वारा प्रस्तुत है यह कार्यक्रम धीरूभाई अंबानी जिसने कर ली दुनिया मुट्ठी में बच्चों आज हम आपके लिए जिस आदमी की कहानी लाए हैं उसने भारत में बिजनेस की दुनिया के मायने बदल दिए इनका जन्म एक मोठ बनिया परिवार में आज के गुजरात राज्य में तत्कालीन जूनागढ़ में कारवाड़ नमक स्थान पर 28 दिसंबर 1933 को हुआ इनके पिता थे गोवर्धन भाई जो एक अध्यापक थे और इनकी माता का नाम था जमुना बेन बचपन से ही इनके मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी इसलिए 12 13 वर्ष की उम्र में ही शाम को स्कूल से छुट्टी के बाद इन्होंने पकोड़े का बिजनेस शुरू कर दिया पकोड़े ले लो पकोड़े गरम-गरम पकोड़े ले लो सभी तरह के पकोड़े मिलेंगे पकोड़े ले लो पकोड़े अरे बेटा कौन-कौन से पकोड़े हैं सभी तरह के पकोड़े हैं आलू के प्याज के गोभी के मिर्ची के और पालक के भी अच्छा कहिए कौन-कौन से दूं <laughs> भाई बड़ा तेज है तू तो तेरी यूनिफॉर्म देखकर तो लगता है कि स्कूल में भी पढ़ता है जी हां वैसे शकील से तो इतना गरीब लगता तो नहीं है सरूर कोई मुसीबत आन पड़ी होगी तुझ पर जो इतनी सी उम्र में तुझे पकोड़े बेचने पड़ रहे हैं मुसीबत कैसी मुसीबत ना तो मुझ पर कोई मुसीबत आई है और नहीं मैं गरीबी की वजह से यह काम करता हूं जानते हैं मेरे पिताजी अध्यापक हैं अच्छा और हमारे घर का खर्च ठीक तरह से चल जाता है अच्छा फिर तुम यह बेचने जैसा छोटा काम क्यों करते हो साहब बात तो कि मेरे धंधे को छोटा मत कहिए दूसरी बात मैं अपने पैरों पर जल्दी से जल्दी खड़ा होकर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता हूं भाई वाह क्या तेवर है इतनी छोटी सी उम्र और इतने बड़े इरादे चलो इसी बात पर 1 किलो पकौड़े तोल दो जी घर पर ले जाकर सबको खिलाऊंगा और तुम्हारे बारे में भी जरूर बताऊंगा साथ ही ईश्वर से दुआ करूंगा कि तुम बहुत बड़े आदमी बनो बहुत बड़े आदमी ये लो अपने 1 किलो उगाड़े ला बेटा ला जीते रहो जीते रहो दोस्तों जानते हो पहाड़ जैसे बड़े इरादों वाला ये लड़का कौन था धीरजलाल गोवर्धनदास अंबानी जिन्हें हम धीरूभाई अंबानी के नाम से जानते हैं कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं धीरूभाई के बारे में यह बात एकदम सच साबित होती है बचपन में पकोड़ों का बिजनेस करने वाले धीरूभाई जब बड़े हुए तो वे अपने एक दोस्त के साथ यमन चले गए कंपनी में काम मिल गया धीरू भाई मेहनत से काम कर रहे थे कि एक दिन कंपनी के डायरेक्टर ने उन्हें बुलाया मैं आई कम इन थैंक आज खास बात करनी है जी सर क्या बात मुझे लगता है कि अब इस जगह पे तुम्हारी कोई खास जरूरत नहीं है। जी। मैं समझा नहीं। सर क्या मेरे काम में कोई कमी है? नहीं। काम तो तुम ठीक-ठीक ही कर लेते हो। पर मुझे लगता है कि तुम्हारे लायक यहां कोई काम नहीं है। देखिए सर आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए मैं मन लगाकर करूंगा। वही तो। देखो पोर्ट ऑफ रेडन पर कंपनी का नया फिलिंग स्टेशन खुल गया है तुम्हें वहां का चार्ज संभालना है क्या पूछिए oh, <laughs> <ये> बात है <laughs> <laughs> सब मैं तो समझता कि <laughs> तुम समझे थे कि तुम्हें नौकरी से निकाला जा रहा है <laughs> जी, जी हां वो मैं <laughs> अ, अरे भाई कोई कंपनी इतने ईमानदार और मेहनती कर्मचारी को भला क्यों निकालेगी एनीवे anyway, मुझे उम्मीद है कि तुम आगे भी इसी मेहनत से काम करोगे जी ये लो सारे पेपर्स अब जाओ और तैयारी करो जी नई सुबह के साथ नई जगह पर नया काम तुम्हारा इंतजार कर रहा है थैंक्स थैंक यू वेरी मच सर गॉड ब्लेस यू आई विल डू माय बेस्ट सर कीप ग्रोइंग ऑल द बेस्ट थैंक यू सेशन पर लगभग दो साल काम करने के बाद धीरु भाई वापस भारत लोटाएं सन 1922 में उन्होंने 15,000 रुपए लगा कर अपने चचेरे भाई चंपक लाल दमानी के साथ साजेदारी में Reliance Commercial Corporation नाम से एक कंपनी खोली ये कंपनी पॉलिएस्टर आयात करती थी और बदले में मसाले निर्यात करती थी धीरूभाई के कदम यहीं नहीं रुके उनकी मेहनत और दिमाग से कंपनी का टर्नओवर 10 लाख रुपए सालाना हो गया लेकिन यह पॉलिएस्टर क्या था रिलायंस की जल्दी तरक्की का क्या रास था देश के लिए यह कंपनी क्या कर रही थी इन सभी सवालों पर रोशनी डाली उन्होंने एक इंटरव्यू में साथियों आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं रिलायंस कंपनी के चेयरमैन और जाने-माने उद्योगपति श्री धीरूभाई अंबानी जी धीरूभाई जी आपका स्वागत है धन्यवाद धीरूभाई जी सबसे पहले हमें यह बताएं कि आपकी कंपनी ने पॉलिएस्टर कपड़े को लॉन्च किया है जी आखरी पॉलिएस्टर है क्या और इसकी खासियत क्या है देखिए पॉलिएस्टर पॉलीथिलिन टेरेफ्थेलेट नामक मटेरियल से बनता है जी इसकी खासियत यह है कि एक तो इसमें चमक होती है जिससे यह पुराना होने पर भी नए जैसा दिखाई देता है और दूसरे यह जल्दी फटता नहीं है लेकिन सुनने में तो यह आया है कि इसके कुछ नुकसान भी हैं जैसे यह पसीना नहीं सोख पाता और इसके अलावा यह और कपड़ों जैसे सूती आदि के मुकाबले ज्यादा तेजी से आग पकड़ता है यह तो है आखिर हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं लेकिन दूसरे कपड़ों के मुकाबले यह सस्ता है टिकाऊ है दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि भारतीय लोग इसे एक पसंद करेंगे जी जी ए <laughs> रिलायंस कंपनी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है जी देश की तरक्की में इस कंपनी के योगदान के बारे में हमें कुछ बताइए गुड क्वेश्चन देखिए भारत में बेरोजगारी मिटाने में रिलायंस कंपनी का बहुत बड़ा हाथ रहा है जी आज आ, देश में लाखों लोग रिलायंस की विभिन्न कंपनियों में काम कर रहे हैं हम्म हम्म और इसके अलावा रिलायंस के शेयरों द्वारा भी लाखों लोग मुनाफा कमा रहे हैं यह तो है धीरभाई जी रिलायंस कंपनी बहुत जल्दी तरक्की है जी, जी. आ, इस, इतने जल्दी तरक्की करने का राज क्या है यह बताइए वेरी वेरी वेरी एक तो मैं ना सुनने का आदी नहीं मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी असंभव है जी दूसरे यदि आपको तरक्की करनी है तो हमारे सपने हमेशा विशाल होने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए समय सीमा रखनी चाहिए आ, लेकिन यह तो और भी बहुत से बड़े लोग रखते हैं हां लेकिन समय सीमा को छू लेना ही काफी नहीं है समय सीमा को हरा देना जरूरी होता है आ, अच्छा रिलायंस के भविष्य के विषय में आप क्या कहना क्या चाहेंगे ओ रिलायंस का भविष्य बहुत उज्जवल है जी बिरवाई चला जाएगा पर रिलायंस के कर्मचारी और शेयर धारक इसे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे रिलायंस अब एक ऐसी अवधारणा है जहां अंबानी अप्रासंगिक हो गए हैं धीरभाई <laughs> जी अंत में आप हमारे भारत के युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आ, मुश्किलों में भी अपने लक्ष्यों को ढूंढिए और आपदाओं को अवसरों में बदलिए आप दृढ़ता और पूर्णता के साथ काम करें तो कामयाबी खुद <Salz> आपके कदम चूमेगी <laughs> <laughs> बहुत, uh, बहुत बहुत अच्छी बात कही धीरू भाई आपने मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं <laughs> आपको बहुत धन्यवाद मुझे इस में बुलाने के लिए <laughs> जी भाई अपने सिद्धांत खुद बनाते थे और उन पर चलकर भी दिखाते थे उनके कदम रुके नहीं इसी बीच 1966 में एक दिन उन्होंने अपने भतीजे विमल को बुलाया प्रणाम चाचा जी हां विमल आओ मुझे बुलाया हां हां भाई विमल आज मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता हूं खुशखबरी हां तुम तो जानते ही हो कि अहमदाबाद के नरोदा इलाके में हमने एक कपड़ा मिल स्थापित की है जी चाचा जी उसमें जो कपड़ा हम बना रहे हैं ना विमल हम चाहते हैं कि उसका नाम पूरी दुनिया में हो जी इसके लिए हमने एक नाम सोचा है और उसका ऐड भी तैयार करवा लिया है अच्छा आ, क्या मैं वो ऐड देख सकता हूं चाचा जी नहीं क्यों नहीं भाई इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है <laughs> यहां बैठो मेरे साथ में बैठ जी जी अच्छा <laughs> ये देखो इस प्रोजेक्टर से सामने की दीवार पर वो ऐड फिल्म देखी जा सकती है अच्छा मैं शुरू करता हूं ना जी जी अरे ये ये तो मेरे मेरे नाम पर है अरे हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब तुम बच्चों के लिए तो है तुम देखना बहुत जल्द भारत के बच्चे बच्चे की जुबान पर होगा तुम्हारा नाम और आदमी आदमी के बदन पर तुम्हारे नाम के ब्रांड का कपड़ा जल्दी ही विमल नाम सारे भारत में जाना जाने लगा सिर्फ यही नहीं सन 1975 में रिलायंस इंडस्ट्री के कपड़े को विश्व बैंक की तकनीकी टीम ने विकसित देशों के मानकों के मुताबिक शानदार कपड़े का सर्टिफिकेट दिया इसी तरह के नए-नए मील के पत्थर स्थापित करते हुए रिलायंस कंपनी आगे बढ़ती रही एक और खास बात यह कि यह एकमात्र निजी कंपनी थी जिसकी वार्षिक आम सभा स्टेडियम में आयोजित करनी पड़ती थी आपका स्वागत आपकी यह कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है सामान्य तौर पर कंपनियों की आम सभा किसी होटल या कम्युनिटी हॉल वगैरह में होती है लेकिन रिलायंस की वार्षिक आम सभा में करनी पड़ती है जानते अरे भाई हमारा परिवार हरना बड़ा हो गया है आज हमारे परिवार में हजार सदस्य हैं दिन में ज लगबार तक पती हजा इस समय में नजुध है और आ शेयर होोनर नहीं है... आप सदस्य हैं Reliance परिवार के इस परिवार को और बढ़ाने के लिए फलने-फूलने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए बताइए ये कि ये रिलायंस परिवार के सदस्यों की आवाज है एक बार फिर बिज़नेस का तनाव और बढ़ती उम्र धीरू भाई पर भी अपना असर दिखाने लगी किंतु उनका दिमाग अभी भी तेज़ी से काम कर रहा था उनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल बड़े हो गए थे और धीरू भाई ने कंपनी की सारी जिम्मेदारी दोनों भाइयों को सौंप दी थी लेकिन दोनों भाई अपने पिता धीरू भाई से उनके अनुभव का लाभ जरूर उठाते थे यह बात है उस समय की जब रिलायंस इंडस्ट्री भारत में सेलुलर फोन सर्विस लॉन्च करने जा रही थी हेलो पापा कैसी तबीयत है अब बस ऐसी है लेकिन तुम्हारे चेहरे पर ये परेशानी की लकीरें कैसी पापा आप तो जानते हैं हम रिलायंस फोन सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं हां जानता हूं क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है पापा इसमें इस कई बड़ी कंपनियां हैं जो पहले ही इस क्षेत्र में स्थापित हो चुकी हैं हम हमें यह समझ नहीं आ रहा कि हम ऐसी कौन सी नीति अपनाएं कि लोग दूसरी कंपनी को छोड़कर हमारे फोन को इस्तेमाल करना शुरू कर दें देखो एक बात ध्यान रखना इस देश में वही प्रोडक्ट चलेगा जिसे आम आदमी आराम से काम में ला सके समझ रहे हो ना और आम आदमी को चीप एंड बेस्ट चीज से ज्यादा प्यार होता है हां जी पापा यह बात तो एकदम सही बिल्कुल। है बिल्कुल ज्ञान प्रतीक अच्छा बेटा अनिल हमें एक बात बताओ जी कि हमारे देश में कम्युनिकेशन का सबसे सस्ता साधन क्या है सबसे सस्ता साधन पोस्टकार्ड यस इट्स पोस्टकार्ड अब देखो बेटे अगर हमारे फोन की कॉल एक पोस्टकार्ड जितनी सस्ती हो जाए तो बड़ी आसानी से हमारा फोन भारत के हर आदमी तक पहुंच जाएगा हां यस पापा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यदि कॉल सस्ती होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा फोन इस्तेमाल करेंगे इस तरह से मुनाफा तो तब भी होगा बल्कि कहीं ज्यादा मुनाफा होगा बस तो अब जाओ और कर लो दुनिया मुट्ठी में हां कर लो दुनिया मुट्ठी में वाह पापा आपने तो बातों-बातों में हमारे विज्ञापन का स्लोगन भी बता दिया यस पापा हां कर लो दुनिया मुट्ठी में थैंक यू पापा थैंक यू सो मच वाकई रिलायंस ने भारत के फोन बाजार में क्रांति ला दी पहले फोन केवल अमीरों की जागीर था किंतु अब आम आदमी भी हाथ में मोबाइल लेकर चलने लगा यह रिलायंस इंडस्ट्री का उत्कर्ष था इधर धीरूभाई का स्वास्थ्य बढ़ती उम्र के साथ-साथ खराब होने लगा 24 जून सन 2002 को एक मेजर स्ट्रोक के कारण उन्हें ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा इन के दाएं हाथ में लकवा हो गया एक सप्ताह तक कोमा में रहने के बाद 6 जुलाई सन 2002 को 11 बज कर 50 मिनट पर इस शिखर पुरुष को काल के क्रूर हाथों ने हमसे छीन लिया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 जिन्होंने सारी दुनिया को अपनी मुठी में कर लिया था दीरु भाई अमबानी जिसने कर ली दुनिया मुठी में अभी आप सुन रहे थे ये कारेकरम विशे संयुजन एवं शोध डॉक्टर जितेंद्री सिंग हालेक जयप्रकाश विलक्षण कलाकार सुचित्रा गुप्ता बावला कोचर राजेश आहूजा अशोक शर्मा प्रमीत शर्मा किशोर सहजानी नीरज यादव जैमिनी कुमार और तारक तकनीकी नियंत्रण सतीश लाडे ध्वनि अंकन बटिलंगलिंगड तथा निर्माण ध्वनि संपादन एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन